नमस्कार मैं हूँ सौ आप सुन रहे हैं रेडियो नंबर 90.4 पॉइंट फोर सुनते हो सुनाते हो ओम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों से बातें करते हैं और आज के इस समय में वर्तमान में शांतिवन में विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें देश विदेश से अलग अलग जगह से जो है पत्रकार आए हुए हैं और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें हर व्यक्ति जो है कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है और कुछ नई जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा है तो टोवाई आज के इस मीडिया पत्रकारिता के अंदर जो नई चीज़ें हो रही हैं नए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं उसके साथ में क्या सोल्यूशंस uh, हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए हैं दो पत्रकार हमारे बीच में है एक संगीता जी हैं दूसरे हमारे रामदास तांबे जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर धन्यवाद जी तो आई आज के इस एपिसोड में हम लोग मैं आपको जोड़ना चाहूँगा संगीता जी से कैसे हैं आप मस्त <laughs> <laughs> ठीक और यहाँ है? पे आके बहुत अच्छा लगा अच्छा अच्छा और मैं चाहूँगा कि जैसे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप इस फील्ड में कैसे आए और कितने समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं मेरा नाम संगीता पाचंग है मैं पूना से पी से हूँ और मैं आ, आ, प्रिंट मीडिया में काम करती हूँ और आ, मेरा वहाँ का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा और यहाँ मैं मधुबन में तीन साल से आ रही हूँ यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ ऐसा आ, कोई ये नहीं कि, कि तुम कैसे रहो क्या करो कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है सभी आ, भाई बहन है वो प्यार से और दादी जो बातें बताती है वो सभी हमको हम हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में आ, हमको कुछ सिखाने वाली रहती है और जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है वो एक यूनिटी की तरह रहता है और सारे जग भर में से पत्रकार यहाँ पर आते हैं वो सभी से मिलके हमें अच्छा लगता है और जो कॉन्फ्रेंस में जो लेक्चर रहते हैं या मेडिटेशन कैसा करना चाहिए आजकल पत्रकार के ऊपर जो या प्रेशर होता है है है। कि न्यूज़ न्यूज़ कैसी होनी चाहिए और के बारे में में तो उसके ऊपर जो हमको यहां बतलाया जाता है, वो सच में ही एक अच्छा अच्छा अच्छा हमारे लिए अच्छा वातावरण रहता है। अच्छा, आपके परिवार में कौन-कौन परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में तीन जन है एक मैं और मेरे हजब और एक मेरा लड़का नहीं, नहीं, नहीं। लड़का क्या करता है मेरा लड़का ओके okay. संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और आइए मैं अब आपको जोड़ना चाहूँगा रामदास थे जी से कैसे हैं आप जी नमस्ते सर जी मैं ठीक हूँ और हुँ. मैं 2011 से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और तब से आज तक मैंने कई राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पर जो भी कुछ खबरों का अनुभव लिया है वो बहुत हटके था मेरे लिए और अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे एक अलग सा महसूस हो रहा है कि एक पत्रकारिता में रहते हुए भी एक खबर के अलावा जो भी कुछ सोचना चाहिए बातें करना चाहिए समाज में जो लोग होते हैं चाहे राजनीतिक में लोग हो या अन्य क्षेत्र के लोग हो हुँ, तो हुँ, उनसे हुँ, एक जुड़ा रहने का और आपस में जो लेन देन होती है तो वो लेन देन से एक विचार जुड़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और यहाँ आने के बाद मैंने जब देखा मीडिया कॉन्फ्रेंस है तो जो भी कुछ मीडिया जगत के मान्यवर है वो यहाँ आके हमको एक अच्छी तरह से बताते हैं समझाते हैं सवाल भी हमको पूछने का मौका मिल मौका मिलता है और जिस तरह से यहाँ जो भी कुछ विचार होते हैं वही विचार हम हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ होता है वही हम साथ में लेकर आगे के जो हमारा प्रोफेशनल है उसमें हम लाएंगे जी जी रामदास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ आकर आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर जो विचार आपको दिए जा रहे हैं उन चीज़ों को आप आगे अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करेंगे ऐसा आपने सोचा है तो अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए मेरे घर में आ, माता है पिताजी है और एक छोटा भाई है दोनों बहन है आ, दोनों बहन की शादी हो गई है छोटा भाई दादी भी है और वो आई में पढ़ता है नहीं, नहीं, नहीं। जी चलिए बहुत अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और अभी हमने रामदास और संगीता जी से बातें की हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रीडमो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो Thank you. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और पत्रकार जगत से हमारे बीच में दो मेहमान संगीता जी और रामदास जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं फिर से मैं संगीता जी से जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जीवन में लाइफ में आ, सब चीज़ें ठीक है लेकिन जब कार्य फील्ड में है या किसी भी जगह पर हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तनाव तो रहता है कुछ चीज़ें हमको पूरा करने होते हैं और एक महिला होने के नाते घर की भी चीज़ें होती हैं आपको घर को भी संभालो और परिवार को संभालते हुए फिर काम करते हुए ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं क्या सोचते हैं आप हाँ ये तो बात आपने कही और सच में बराबर है लेकिन आजकल चीज़ आजकल के जो नारी शक्ति है वो दोनों ही तरफ अपनी कार्य में बराबर की का, का, कार्य करती है हु हु. और कसरत तो करनी पड़ती है घर भी संभालना पड़ता है बच्चों को देखना पड़ता है और फिर भी लेकिन हो जाता है क्योंकि एक नारी में तो अलग ही पावर होती है नहीं, नहीं। वैसे ही हम वै करते हैं घर का काम भी देखते हैं और थोड़ा बहुत रह जाता वो आजकल हस्बैंड भी हमें हेल्प कर देते हैं <laughs> अच्छा अच्छा क्या बात है बहुत बढ़िया अच्छा मैं चाहूंगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या तनाव में आते हैं तो वैसे में आप फिर वो चीज़ें कैसे आप उसको शॉर्ट आउट करते हैं गीत सुनते हैं या फिर किसी से शेयरिंग करते हैं या घूमने चले जाते हैं कैसा करते हैं अपने टेंशन को कैसे मुक्त करते हैं आप हाँ टेंशन तो रहता है कभी कभी न्यूज़ अच्छी होनी चाहिए आजकल कॉम्पिटिशन हाँ हो गया है ज़्यादा तो आ, किसी की न्यूज़ बढ़ी आई किसी की हाँ अपनी भी अच्छी होनी चाहिए ऐसा हर एक को लगता है और मुझको भी लगता है <laughs> इसलिए तो थोड़ा बहुत काम का प्रेशर और घर का भी तो इससे ज़्यादा मैं मुझे घूमना पसंद है और म्यूज़िक तो सुनना ही जिधर ही भी अपना मन मन को अच्छा लगे वही काम करने का इससे उनको शांति हो जाती है और कभी कभी घूमने में जाते वक्त पेड़ पौधों को देख के यहाँ भी आके भी हम आज ही सौर ऊर्जा प्रकल्प देखने गए थे वहाँ भी इतने सारे पेड़ थे और इतना शांत वातावरण था ऐसे ही मैं वह, वही करती हूँ अपने जीवन में अच्छा तनाव आते हैं तो आप थोड़ा सा घूमने वगैरह जाते हैं पेड़ पौधों को नेचर को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा शांति मिलता है अच्छा संगीत में किस टाइप के गाने आप ज़्यादा पसंद करते सुनना एक तो नॉर्मल हर टाइप के जो पुराने होते हैं वो आजकल भी कह के भी पसंद है लेकिन आजकल के गाने कैसे ज़्यादा हाँ, अभी आए और चल चलिए हाँ. ऐसे होते हैं पुराने गाने हर रोज सुनते रहो लेकिन वो बार बार मन को उसके बोल याद रह जाते हैं तो कौन सा एक बोल गाने का आपको अभी याद आ रहा है चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन ए बेखबर प्यार कर प्यार कर आई है चांदनी कहने हमसे यही प्यार कर मेरे घर मेरे घर प्यार कर चांद ने कुछ कहा रात में कुछ सुना सुन बेखबर प्यार प्यारोहो हो प्यार कर। आई है चांदी मुझसे कहे ने यही। आई है मुझसे कहे ने यही। मेरी गली मेरे घर प्यार प्यारो हो प्यार चांद ने कुछ कहा रात में कुछ सुना तो नमस्कार सुन आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए संगीता जी ने एक बहुत ही प्यारा संगीत आपको सुनाया है आशा करता हूं आप भी इन गानों को संगीत एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम लोग कभी भी तनाव में आते हैं या हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो हम लोग अगर अच्छे गीतों को सुनते हैं संगीत को सुनते हैं तो हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है और हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं तो आइए फिर से मैं आप सभी को रामदास तांबे के साथ जुड़ना चाहूँगा जी कैसे हैं आप मैं बढ़िया हो सकता <laughs> और बताइए आपके अभी आ, आ, जो इस पत्रकारिता में आप काम कर रहे हैं तो इसमें कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस होता है मुश्किल अनुभव होता है मुश्किल अनुभव होता है वैसे तो हर फील्ड मतलब एक मुश्किल ही होता है हुँ, हुँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो भी कुछ क्राइम होता है हुँ, तो हुँ, उस जगह पर जब हम पहुँचते हैं तो हुँ, हुँ, थोड़ा सा दिल को महसूस होता है कि अरे यार कैसा हो होगा ये और क्यों हुआ हो होगा किस कारण से क्या होगा तो जब कुछ अलग तरह का उधर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे मन में कुछ निगेटिव थिंकिंग भी आने लगती है तो जब ऐसी निगेटिव थिंकिंग आ, आने लगती है तो हम मतलब जब घर में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आप, आ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उस विचार को या नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा अलग रखते हैं। है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. जी सबसे ज़्यादा मुश्किल कब आया था आपको सबसे ज्यादा तो मैं आ, जो हमारे एरिया में देहरोड कैंटोमेंट बोर्ड है हुँ, हुँ, तो वहाँ मैं गया था तो वहाँ एक रेड जोन आ, के सब्जेक्ट पर मैं खबर बनाने गया था हुँ, हुँ, और उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि आ, वो मिलिट्री का एरिया है लेकिन उधर आ, मीडिया के लिए अलाउड नहीं।, नहीं तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ा शूट वगैरह करना लगा वीडियो शूटिंग वगैरह करना लगा तो वहाँ कुछ जवान थे तो उन्होंने मुझे पास में बुलाया और पूछा कि ये आ, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो तो मैंने कहा कि हमारे चैनल के लिए कर रहा हो तो उन्होंने उनके जो सीनियर थे तो उनके पास लेके गए और मुझे पूछताछ किया तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब दूसरे दिन ही पंद्रह अगस्त था तो इसके वजह से उन्होंने थोड़ा सा मुझे मतलब भले मैं मीडिया में था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सीरियस करके फिर मुझे दिन भर वहाँ रुकाया और मतलब खाना पाना भी दिया <laughs> हाँ जी लेकिन थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में हाँ स्ट्रेस में था और जो बाकी रिपोर्टर लोग थे तो उनके भी फ़ोन आने लगे कि कहाँ है? है क्या कर रहे वो लोग तो मैंने कहा कि मैंने मैं ठीक हूँ और मुझे शाम तक छोड़ेंगे लेकिन उन्होंने फिर रात तक मुझे वहीं पर रुकाया और फिर रात को मुझे खाना पीना खिलाकर नज़दीक के पुलिस थाना में दिया अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह के मुश्किलें आती हैं तो हमें कभी कभी ये चीज़ें जो हैं कुछ अन अवेयरनेस की बज अवेयरनेस या कहें अनजाने में हम चीज़ें कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा जो है आ, किसी भी जगह के बारे में हम लोग पूरी जानकारी अगर रखते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं तो शायद ऐसी मुश्किलें नहीं आती हैं लेकिन करते करते चीज़ें जो है हमारे बीच में आने के बाद एक्सपीरियंस अनुभव व्यक्ति को आगे बढ़ाता भी है और वो सिखाने में थोड़ा सा हमें जो पेन होता है अनजाने में पेन हो जाता है क्योंकि समझ की कमी के कारण तो ये चीज़ें पत्रकारिता में होता रहता है और जहां बहुत ज़्यादा खबर है अगर हम लोग जाते हैं उस जगह पे जो क्राइम वाली बात आपने कही उस जमा भी हमें जो है बड़ा सतर्क होकर इन सभी चीज़ों को जो है पब्लिश करनी होती है ताकि पब्लिक को सही चीज़ पहुंचे तो आइए आगे बढ़ते हुए रामदास जी जैसे आप काफ़ी समय से इसमें हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ बातें बताइए कि क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज़ मीडिया के क्षेत्र में आ रही हैं वैसा तो आ, मेरा जो न्यूज़ वेबसाइट है आ, वो तो मैं खुद ही चलाता हूँ रिपोर्टर टुडे न्यूज डॉट कॉम करके है और आ, मैं समझता हूँ कि आज जो समाज माध्यम की जरूरत है वो बहुत ही लोगों के पास आ, बहुत मतलब कम समय में पहुंचती है और आ, चाहे दुनिया के कौन से भी एरिया में हो कुछ भी घटना घटी हो तो वो तुरंत मतलब मीडिया जगत में पहुंची तो वो दिखाने में कम समय लगता है पहले जो भी कुछ प्रिंट मीडिया था तो मतलब कल दिन जानकारी मिलती थी, थी। लेकिन आजकल कई समय में ही जानकारी मिलती है और ऐसा दिखता है कि मतलब ये भी समाज माध्यम भी एक तरह से बहुत ठीक है और सही है भले कुछ लोग उसको मतलब अलग नज़र से देखते हैं या कुछ नेगेटिव सोचते हैं लेकिन मेरे लिए तो सही है आ, जब कोई मैं खबर सही तरीके से पोस्ट करता हो तो उसके रिस्पांस भी मतलब अच्छी तरह से मिलते हैं हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप मैं तो कहना कर, चाहता हूँ कि आ, आप सभी लोग आ, मतलब हमेशा तो खुश नहीं रहना मतलब नहीं रहते लेकिन जो भी कुछ समय हो तो उस समय को मतलब कभी कभी हल्का सा भी लेना चाहिए और जो भी कुछ नज़दीक के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारे साथ कुछ मुसीबत आए तो वही लोग हमारे में काम में आते हैं चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं कम्युनिटी में रहते हैं तो सबके साथ मिलजुल के रहने से हमारा जो है आ, समय भी बीतता है अच्छा और हमारा तनाव भी कम हो जाता है इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो चलिए फिर से मैं संगीता जी से जोड़ना चाहूँगा एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप मैं तो मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि सभी एक दूसरे की हेल्प करें और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें हाँ ठीक है कोई आज का जनरेशन और आज जो तनावपूर्ण जिंदगी होती है उसमें तो ये थोड़ा बहुत किसी का किसी के साथ नहीं जमता लेकिन फिर भी उस पर भी हमको थोड़ा दूसरे की बात समझ के अपने को समझ लेना चाहिए यहाँ यहाँ कुछ तभी होगा तो थोड़ा अपने माइंड को शांत रख के वैसे ही बात करनी चाहिए <laughs> चलिए संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और रामदास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने प्रैक्टिकल पत्रकारिता क्षेत्र में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उन चीज़ों को आपने शेयर किया हमारी ओर से आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने परिवार में बहुत ही अच्छा शांति से जिए खुशी से जिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद शुक्रिया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 चाहेंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे कदम जहा पड़े सज दे किए थे यार ने मेरे कदम जहा पड़े सज दे किए थे यार ने मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बाहर ने जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी तेरिया में नज़रों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको भर तुमको न भूल पा या ही अपने साथ है जाने कहा गए वो दिन कहते थे, थे में। नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहा चाहेंगे तुमको